शांति शांति ही मेश्वर को प्राप्त करने की प्रक्रिया में जप की चर्चा हो रही है ईश्वर का जप किस प्रकार करना चाहिए महर्षि पतंजलि ने योग के प्रथम पाद के 28वें सूत्र में जप का विधान किया है ऋषि कहते हैं तजप तदर्थ भावनम तदर्थ भावनम जप करना है तप तस्प तप तस् उस प्रणव का जप करना चाहिए क्योंकि इस सूत्र से पहले प्रणव की चर्चा हुई ओम की चर्चा हुई प्रश्न किया गया था ईश्वर का क्या नाम है प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है संसार में कोई ऐसी वस्तु पदार्थ चीज नहीं है जिसका कोई ना कोई नाम ना हो बिना नाम के कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है प्रत्येक वस्तु का नाम है वस्तु है तो नाम रहेगा यह अलग बात है हमें पता नहीं है क्योंकि सभी वस्तुओं का नाम हमें पता नहीं है क्योंकि सभी वस्तुओं का बोध सभी पदार्थों की जानकारी हमें नहीं जब वस्तु की जानकारी नहीं है तो वस्तु का नाम पता नहीं लग पाता इसलिए बहुत सारी वस्तु हैं जिनके नाम हमें पता नहीं है परंतु हमें पता नहीं इसलिए उनका नाम नहीं होता ऐसा नहीं हो सकता इसलिए ईश्वर है ईश्वर की सिद्धि होती है संसार को बनाने वाला कोई ना कोई है सृष्टि करता है इसकी चर्चा करते हुए आए हैं और उस ईश्वर को सर्वज्ञ स्वीकार किया और वह ईश्वर सबका गुरु है वह ईश्वर सबका गुरु है यह भी स्वीकार किया यह भी बात सामने आ गई उसके बाद प्रश्न आया है कि उस गुरु ईश्वर का क्या नाम है तो बोला है तस् वाचक प्रणव उस ईश्वर का नाम प्रणव यानी ओम है ये भी सामने आ गया अब इसके आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं जिस ईश्वर का नाम ओम है तप तस्प तस्य प्रणवस्य जप वो कहते हैं उस ओम का जप करना चाहिए और जप की चर्चा हम कर रहे हैं कि जप किस प्रकार का होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग जप करते हैं और उनके जप की जो प्रक्रिया है वो एक निराली है जब चाहे तब जप करने लग जाते हैं भोजन बना रहे हो सब्जी काट रहे हो या और भी कोई साधारण काम कर रहे हो या खाली बैठे हो तो जब देखो वो जब करते हुए दिखाई देते हैं जब का अनुष्ठान किया जाता है जब करना गलत नहीं है पर जब की प्रक्रिया को समझे भी ना जब करना गलत हो जाता है वैसा लाभ नहीं होगा जिस प्रक्रिया को जान करके जब करने से लाभ हो सकता है कोई माला लेकर के जब करता है और माला में 101 सौ होती हैं और एक एक मणि को आगे सरकाते हुए जब किया जाता है जब करो करना चाहिए पर जप में जो अक्सर हुआ करता है केवल नाम का उच्चारण होता है जैसे ओम ओम ओम ओम ओम ओम ऐसा बोला जा रहा है जप तो हो रहा है क्योंकि जप का अर्थ होता है पुनः पुनः उच्चारण किसी शब्द को हम ले रहे हैं ओम को ले रहे हैं किसी ऐसे अच्छे वाक्य को ले रहे हैं या किसी एक मंत्र को ले रहे हैं नाम एक शब्द को लेकर के या एक वाक्य को लेकर के या एक मंत्र को लेकर के हम जप कर सकते हैं जैसे ओम का जब कर सकते हैं ये एक शब्द है ओम ऐसे ही आनंद शब्द को लेकर के जप कर सकते हैं ऐसे अलग अलग ईश्वर के किसी एक शब्द को लेकर के जप कर सकते हैं या ईश्वर को बताने वाले किसी एक वाक्य को लेकर के जप कर सकते हैं असतो मां सदगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मृतंगमया एक एक वाक्य को लेकर के भी जप कर सकते हैं या मंत्र को लेकर के पूरे मंत्र को लेकर के भी जप कर सकते हैं गायत्री मंत्र को लेकर के जप कर सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र को लेकर के भी जप कर सकते हैं जब करने के अलग अलग मंत्र हैं अलग अलग वाक्य हैं और अलग अलग शब्द हैं जब तो करना है पर केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करना है इसलिए महर्षि पतंजलि ने विधान किया है जब किस प्रकार करना चाहिए जबकि क्या विधि है वो कहते हैं जप तदर्थ भावनम तप तणवस्त जप उस प्रणव का जप करना है और केवल जप नहीं करना है तदर्थ भावनम कहा है अर्थ की भावना के साथ जप करना है यदि कोई व्यक्ति एक शब्द को लेकर के जब कर रहा हो मान लीजिएगा लड्डू मोदकम अब कोई व्यक्ति लड्डू लड्डू लड्डू ऐसा बोलता जाए तो क्या उस व्यक्ति को लड्डू प्राप्त हो सकता है नहीं हो सकता है ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति ओम ओम ओम करता जाए तो क्या उस व्यक्ति को ओम प्राप्त हो जाएगा जैसे लड्डू प्राप्त नहीं हो सकता वैसे ही ओम प्राप्त नहीं हो सकता कोई सुवर्ण उसको सोना चाहिए गोल्ड सुवर्ण अब वो ये कोई मां कोई बहन जिसको सोना सुवर्ण चाहिए और वो सोना सोना कह कर के जब करे तो क्या उसे सोना प्राप्त हो सकता है नहीं हो सकता इस बात को हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि केवल बोलना नहीं है जहां सोना है वहां पर जाना होगा जहां सुवर्ण है वहां जाना होगा जहां जिस दुकान में जिस शॉप के अंदर जहां सोना है वहां जाना पड़ेगा या जहां सोना निकलता है वहां जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो जाना होगा जहां सोना है इस बात को हम सभी जानते हैं और केवल ओम ओम कहा जा रहा हो तो ईश्वर कैसे मिलेगा तो ईश्वर के पास जाना होगा जहां ईश्वर है वहां जाना होगा मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना जैसे सुवर्ण को प्राप्त करना है तो जहां सुवर्ण है वहां पर जाना होगा पुरुषार्थ करना होगा मेहनत करना होगा उद्यम करना होगा बिना प्रयत्न के सोना सुवर्ण नहीं मिल सकता उसी प्रकार बिना प्रयत्न के बिना पुरुषार्थ के बिना उद्यम के ईश्वर भी नहीं मिल सकता हाँ प्रयत्न उद्यम तो हो रहा है ओम ओम केवल इतने मात्र से इतने उद्यम प्रयत्न से ईश्वर नहीं मिलने वाला उद्यम तो वहां पर भी हो रहा है कोई सोना सोना सुवर्ण सुवर्ण बोलता जाए वो भी एक उद्यम है लेकिन इतने उद्यम से सुवर्ण नहीं मिल सकता ठीक इसी प्रकार से केवल ओम ओम नाम रूपी उद्यम से ईश्वर नहीं मिल सकता विशेष उद्यम विशेष मेहनत पुरुषार्थ करना होगा इसलिए व्यक्ति को जो चीज चाहिए जो पदार्थ चाहिए उस पदार्थ तक पहुंचना होगा वहां तक पहुंचने के लिए जो जो करना है उन सबको उस व्यक्ति को करना ही होगा ठीक इसी प्रकार से यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं उसका माध्यम भी है और उस माध्यम को अपनाना भी होगा इसलिए महर्षि कहते हैं तप उस ईश्वर का जप तो करना है पर केवल जप नहीं करना है तदर्थ भावनम अर्थ की भावना के साथ जप करना है पहली बात यह समझने का प्रयत्न करना है कि जिस वस्तु को प्राप्त करना है उस वस्तु के पास जाना है दूर रह करके हम उस वस्तु को पाप, प्राप्त नहीं कर पाएंगे अब ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर के पास जाना होगा ईश्वर रहता कहां पर है इस बात को भी हमें तो समझना है और वेद को लेकर के हमने विचार किया है वेद को पढ़ना है शास्त्र पढ़ना है वेद को पढ़ेंगे तो वेद के अंतर्गत ईश्वर का स्थान बताया गया कि ईश्वर रहता कहां पर है वेद को पढ़ने से वेद में स्पष्ट किया है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है ईश्वर के कैसे गुण है कैसे उसके कर्म हैं, कैसे उसके स्वभाव हैं। क्योंकि वस्तु के गुण कर्म स्वभावों को जाने बिना उस वस्तु को हम प्राप्त कैसे करेंगे उसका नाम का पता होना चाहिए उसका स्थान का पता होना चाहिए उसके गुणों का पता रहना चाहिए उसके किस किस प्रकार के गुण हैं और उसके क्या क्या स्वभाव हैं और वो क्या क्या कर्म करता है तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानना है तो उसके लिए वेद का आश्रय लेना होगा वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो प्राचीन काल से हमारे तक पहुंचा हुआ है आदि सृष्टि से आज तक वो वेद हमारे सामने विद्यमान है परंपरा से वो वेद हम तक पहुंचा हुआ है इससे प्राचीन और कोई है ही नहीं है और एक बात जैसी सृष्टि है जैसा संसार है संसार के जैसे नियम हैं सृष्टि क्रम के अनुरूप वेद है जैसी सृष्टि में है जैसा सृष्टि में कहा गया है वैसा का वैसा वेद में वर्णन है और जैसा वेद में वर्णन है वैसा का वैसा सृष्टि में आपको दिखाई देगा सृष्टि और वेद दोनों एक दूसरे के पूरक है जैसे कोई कंपनी ने कोई पदार्थ कोई प्रोडक्ट बना करके पेश किया हो हमारे सामने प्रस्तुत किया हो और उस प्रोडक्ट को उस पदार्थ को जब हम लेते हैं उसके साथ साथ एक बुकलेट मिलता है और वो उस बुकलेट में जो कुछ भी होता है वैसा ही उस डिवाइस में उस यंत्र में होता है और जैसा यंत्र में है वैसा उस बुकलेट में होता है और जैसा बुकलेट में होता है वैसा यंत्र में होता है दोनों में विरोध नहीं होता है अगर विरोध होगा तो उस यंत्र का इस्तेमाल उसका प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे ठीक इसी प्रकार संसार के जिस ईश्वर ने बनाया है उस ईश्वर ने भी हमें बुकलेट के रूप में वेद का ज्ञान दिया है हा प्रारंभ में उन मनुष्यों को उन ऋषियों को उन महान कोमठ आत्माओं को जो वेद का ज्ञान दिया है वो कोई पुस्तक बना करके कागज के अंदर नहीं दिया है उनको साक्षात बताया है ईश्वर ने उनको साक्षात वेद का ज्ञान दिया है ईश्वर ने सुनाया है और उन्होंने सुना है मनुष्य की जो स्मृति है स्मरण शक्ति है वो विलक्षण है और ईश्वर ने जब उन ऋषियों को वेद बताया है वेद का ज्ञान दिया है उन्होंने सुना है और उन्होंने सुनकर के दूसरे मनुष्यों को सुनाया है और उन्होंने और दूसरों को सुनाया है इस प्रकार सुनाते हुए आए हैं इसलिए वेद का एक और नाम है जिसको कहते हैं श्रुति श्रुति का अर्थ है वेद जो सुन सुन करके हमें प्राप्त तो होती है हमें प्राप्त तो होता है उसका नाम श्रुति है श्रुति जो प्राप्त तो हो रही है वो सुन करके प्राप्त तो हो रही है इसलिए उसका नाम श्रुति रखा है वेद को श्रुति नाम से भी कहा जाता है और जब ये प्रक्रिया जब तक चलती आ रही थी सुन सुन करके जब उस वेद को ग्रहण किया था लेकिन मनुष्य में एक समस्या भी है मनुष्य स्वतंत्र होने के कारण से वह आलस्य करता है प्रमाद करता है जब व्यक्ति आलस्य करता है प्रमाद करता है तो व्यक्ति का जो स्तर होता है वो स्तर कम होने लगता है वो लापरवाह होने लगता है वो ध्यान देना कम करने लगता है उस स्थिति में जब व्यक्ति ध्यान देना कम कर दिया है आलस्य प्रमाद के कारण से तो उसकी कमजोर हो जाती है स्मृति जब स्मृति कमजोर होती है तो उसको सारा सुना हुआ याद नहीं रह पाता है इसीलिए कागज का आविष्कार हुआ ये जो कागज आया है ये जो पेपर आया है ये उस समय आया है जब मनुष्य याद करना कम कर दिया है तब से कागज आया है तब से हमने क्या किया है जो हमने सुना है सुनते वक्त उसको हमने कागज में अंकित कर दिया है अब वो पुस्तक के रूप में आ गई है तो वो जो वेद को परंपरा से सुनते हुए हम लोग आ रहे थे जब हमारा सामर्थ्य कम होता गया है उस स्थिति में उसको कागज में अंकित कर दिया है आज वो कागज के रूप में हमारे सामने विद्यमान है उस वेद के अंतर्गत जो ईश्वर का स्वरूप बताया गया है उस स्वरूप को यदि हम जानते हैं उसके गुण कर्म स्वभावों को एहसास करते हैं कि ईश्वर को कैसा होना चाहिए जैसा यह संसार है जिस प्रकार की यह संसार की स्थिति है इसका जो सृष्टि में नियम है इन सृष्टि के नियमों को देखने से पता लगता है कि वास्तव में ईश्वर ऐसा ही है और जैसा वेद में वर्णन किया है ओ। Tere vasanti, shama shanti, tere di, oh shanti, shanti, shanti.